इस बार गोलियों के बौछार सीधे विक्रांत और रूही की तरफ आनी शुरू हो चुकी थी लेकिन उन दोनों ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए खुद को नीचे कर लिया और फिर जल्दी से रुड़कते हुए ये दोनों पुलिस कार के पीछे जाकर छिप गए ठीक इसी समय सेकेंड फ्लोर पर बनी हुई कांच की खिड़की अचानक से टूट पड़ी फिर वहां पर एक आदमी अपने हाथ में राइफल लेकर बैठ गया फिर उसने विक्रांत और रूही के ऊपर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया बूंग बूम बूम इस वक्त शूटर्स ग्राउंड फ्लोर के साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर भी मौजूद थे और वो इन लोगों पर अंधाधु फायरिंग किए जा रहे थे विक्रांत किसी तरह रूही के साथ की बॉडी में भी काफी सारे होल्स बन चुके थे रूही काफी ज्यादा घबराई हुई थी शायद उसने आज तक ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था वो इतनी ज्यादा डर गई थी की पुलिस कार के ठीक बगल में वो अपना सिर नीचे करके लेटी हुई थी हालांकि विक्रांत के लिए यह सिचुएशन कोई नई चीज नहीं थी वो पहले भी कई बार इस तरह के सिचुएशन का सामना कर चुका था हाँ ये जरूर था कि आज के इस अचानक के हमले के लिए विक्रांत बिल्कुल भी तैयार नहीं था लेकिन जैसे ही उसने गोलियों की आवाज सुनी उसे तुरंत ही एहसास होने लगा कि शायद वो गलती से उन चोरों के पास आ गया लेकिन एक गजब का इतफाक था ऐसा जल्दी होता नहीं है वो यहाँ पर आया किसी और मकसद से था लेकिन काम कुछ दूसरा ही हो गया आज का डुप्लीकेट टास्क गैरज के पास ही नहीं था ऐसे में विक्रांत ने सोच रखा था कि जल्दी से गैरेज पर प्रतीक से मिलकर वापस अपनेट अपने रॉबरी वाले केस के बारे में ही सोच रहा था लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था की केशव पंडित के फ्रेंड प्रतीक का कनेक्शन नंदू चोर से भी हो सकता है विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था की वो खुद को लक्की माने अनलक्की माने या कुछ और अगर विक्रांत का यह कहना सही है कि नंदू ने लूटे गए माल को वाटरप्रूफ बैग में भरकर सुरंग के सहारे अपने ठिकाने तक पहुंचाने का प्लान बनाया है तो फिर हो सकता है कि नंदू का सीक्रेट ठिकाना यही गैरेज हो इसका मतलब यह है कि इस वक्त वो हाईवे पर लूट को अंजाम देने वाले ग्रुप से मुठभेड़ कर रहा है ये सोचकर विक्रांत खुद को ब्लेम भी कर रहा था काश उसने पहले अंदाजा लगा लिया होता कि इस गैरेज का कनेक्शन ट्रक रॉबरी से भी हो सकता है और अगर उसे तनिक भी ये एहसास होता कि गैरेज के आसपास कोई खतरा हो सकता है तो फिर वो अपने अदृश्य डिटेक्टर को चालू कर सकता था। तब कम से कम उसे ये तो पता चल जाता कि गैरेज के भीतर ये लोग हथियार लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था इसके ना तो विक्रांत तनिक भी उम्मीद की थी और ना ही उसे जरा सी भी इसकी भनक लगी थी लेकिन अब यहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही थी ऐसे में अगर उसने जल्द से जल्द कुछ ना किया तो फिर सिचुएशन काफी खराब हो सकती है ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के दिए दिएट प्र अच्छी बात यह थी विक्रांत के पास तीन बुलेट प्रूफ उस वक्त मौजूद थे उसने काफी दिनों से इस टूल को एक्टिवेट नहीं किया था तीनों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एक्टिवेट करने के बाद विक्रांत ने काफी राहत की सांस ली थी उसे कम से कम अब ये सुकून दुश्मनों पर फायर करना शुरू कर दिया तड़ाकड़ तड़ाक, तड़ाक, दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई थी हालांकि इधर से विक्रांत अकेला गोली चलाने वाला था जबकि सामने की तरफ से अनगिनत गोलियों की बौछार हो रही थी कार पर गोली लगने से पूरी गाड़ी ऐसे कांप रही थी जैसे मानो यहां पर भूकंप आया हुआ है कार की ऐसी रूही काफी ज़्यादा भयभीत हो चुकी थी लेकिन विक्रांत बड़ी बहादुरी से गैरेज के सेकंड फ्लोर पर मौजूद गुंडो के ऊपर शूट किया जा रहा था हालांकि उसका निशाना सटीक नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी उसकी गोली के डर से, से मौजूद आदमी पीछे हट गया था कुछ देर के लिए गोलियों के चलने की आवाज थम चुकी थी और इसी बीच विक्रांत ने सुना की ऑफिसर अजय जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे उनके दर्द से कराते हुए चेहरे को देखकर विक्रांत तुरंत समझ गया कि उनकी स्थिति सही नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है अगर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है हालांकि इस टाइम ऑफिसर अजय के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं था ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना तो लगभग नामुमकिन ही था लेकिन जब विक्रांत के दिमाग में अपने बुलेट प्रूफ जैकेट का ख्याल आया तो वो इसका फायदा उठाने के लिए जल्दी से जल्दी इस फायरिंग को खत्म कर लेना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि कुछ देर बाद ही ब्रुडप्रूफ जैकेट का टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा और फिर उसके लिए इन लोगों की गोलियों का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाएगा यह सोचकर उसने तुरंत ही इन लोगों पर अचानक से अटैक करने का प्लान बनाया ताकि उन्हें बचकर भागने का मौका ना मिल सके लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही उसे गैरेज के भीतर से काफी भयानक शोर सुनाई देने लगा ये तो क्लियर था कि यह शोर किसी बंदूक के चलने का नहीं था बल्कि यह आवाज किसी बेहद बड़ी मशीन के चलने की थी जिसे अभी अभी चालू किया गया था यह मशीन इतनी भयानक थी कि इसके चलने की आवाज से मानव आज धरती हिल रही थी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए उसने अदृश्य डिटेक्टर को ऑन कर दिया और फिर वो इसकी मदद से ये जानने की कोशिश करने लगा की गैरेज के भीतर आखिर कौन सी ऐसी मशीन रखी हुई है जिससे इतना ज्यादा शोर उठ रहा है तुरंत ही उसे डिटेक्टर की मदद से ये पता लगा की गैरेज के भीतर दो बड़े फ्यूल टैंक खड़े हैं इस वक्त फ्यूल टैंक का इंजन चालू हो चुका था और गैरेज के भीतर ले रखी थी और सब जल्दी जल्दी टैंकर गैरेज के बाहर आने के लिए रेडी हो रही थी विक्रांत ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया की ऑफिसर अजय इस वक्त गैरेज के दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर पड़े हुए ऐसे में अगर ये टैंकर गैरेज के मेन गेट को तोड़ता हुआ बाहर निकलेगा तो फिर सीधे होकर उस, अजय के, के गेट के सामने से हटाने लग गया सर आराम से भले ही रूही काफी डरी हुई थी फिर भी उसने विक्रांत के हीरो वाले अंदाज को देखकर उसे सावधान करते हुए कहा लेकिन जब रूही की नजर गैरेज के ग्लास डोर को तोड़कर बाहर निकलते हुए टैंकर पर पड़ी तो वो बिल्कुल शांत हो उठी ये टैंकर ग्लास के डोर को तोड़ता हुआ बाहर निकला और फिर गैरेज के सामने खड़ी एक के बाद एक करके कई सारी गाड़ियों को खिलौनों की तरह मुसलता हुआ आगे बढ़ने लगा इस टैंकर से टकराकर कुछ कार तो लुढ़क कर दूर जा गिरी अभी की तरफ से ये टैंकर सब कुछ तोड़ता फोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था तभी विक्रांत ने नोटिस किया कि एक जीप उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है इस जीप में दो लोग पहले से ही बैठे हुए थे जीप को विक्रांत की तरफ बढ़ता देकर रूही काफी घबरा उठी वो डर के मारे जोर से चला उठी नहीं, नहीं। रूई ने डर के मारे चीखते हुए कहा जबकि विक्रांत अभी भी ऑफिसर अजय को बचाने में लगा हुआ था